उतार तो से दृढ़ीकरण आया, तो पुत्र रही तसे परलो का भाव प्रदर्शन परस या नापुत्र से अर्थम वाह पूर्व पक्षी अपने बातों को दृढ़ करने कोशिश कर रहा ऐसा श्लोक पूर्व पक्षी का है अड़तीस अड़ तक तैतीस से अड़तीस तक पुत्र में ही मुख्य आत का व्याख्या कर रहा है अर्थात आत्मा ही परम प्रेमास्पद नहीं है पुत्र भी परम प्रेमास्पद हो सकता है इस प्रकार से अगर आत्मा का शेषी नहीं कर सकते आत्मा विस्वय भी, भी शेष हो जाता है अन्यों के प्रति ये दिखा रहा है पुत्र के प्रति पिता कौन हो रहा है पुत्र मुख्य हो रहा है इस बात को तो अनेको प्रकार से सिद्ध करेगा वो पहले तो सिद्ध कर दिया श्रोत आदर प्रसाद पर सिद्ध कर दिया वो अपने भावना कर रहा है मैं ही पुत्र प्रकट होगा ऐसी भावना करके वो अपने पहले वीर को संभालता है कि मैं अपने ही रूप में प्रकट होना चाहता हूं इसीलिए फिर दरबारी में डाल करके उसको करता है तो अपने कुमार अधिभावन करता है।, कर दिया। इस प्रकार से प्रिशत, प्रिशत किया है उसी को और दृढ़ करने, करने के लिए पुत्र, तो। पुत्र जिसका नहीं है उसको परलोक मिलता नहीं है परलोक के अभाव प्रदर्शन परस दिखाने के लिए जो सूर्य है न पुत्र से लोग को अस्थि अ पुत्र को भी लोक की प्राप्ति परलोकों की प्राप्ति नहीं होती है यदि वाक्य से अर्थमाहा अर्थमा सत्यप्या लोकोस्ती ना पुत्र सही अनुशिष्ठ लोकमाषि स्वयं जीवित विचित्रा भी रहे कुछ भी कर्म का न करे फिर भी श्रुति क्या कहती है आत्मनि सत्यपि सत्यपि आत्मनि यदि हम ही मुख्य आत्मा होते हम ही परम प्रेमास्पद होते हम हैं तो इतने हमें प्रलोभ भी मिलना चाहिए पुत्रत्व की जरूरत क्या शास्त्र कहते नहीं सत्य आपका जिंदा रहने पर भी सौ साल पूरा जिंदा रहने पर भी ये पुत्र ना हो तो ऐसे को लो न लो को अस्थि उसको प्रलोक स्वरकारी की प्राप्ति नहीं हो सकती अत ये वही इसलिए उप्रशन में मंत्र आया अनुशिष्टम पुत्र लोक्यम हो जिसने पुत्र को सम्यक शिक्षा देकर अनुशिष्ट कर दिया हो वही पिता को परलोकों की प्राप्ति होती है ऐसे लिखा है ऐसे विद्वानों का मत यथा पुत्र से मुख्यम आत्मत्व जिसले पुत्र में ही मुख्यात्मत्व है स्वर्ण में मुख्यात्मत्व नहीं है इसलिए ही अतय आत्मनि बने स्वस्मिन सत्य खुद के रहने पर भी स्थित स्थिति स्थित है सारा पूजा पाठ कर रहा है फिर भी अपुत्र से पुत्र रहित होने के नाते पितृ पितृलोक परलोक नास्ती पितृलोक आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती है प्रसिद्ध हम ये पुराण आदि में प्रसिद्ध है ये पितृिमुख से का जिसको पुत्र नहीं उसको लोक नहीं इससे क्या हुआ पुत्री मुख्य हो गया स्वयं मुख्य हो जाता है यह सिद्ध रहा है और अनुमुख से व्यक्ति करेंगे उत्तर मुख्य प्रतिपा करने वाला मंत्र है मनुष्य शास्त्र को जानने वाले लोग अनुशिष्ट वक्ष मंत्र परमें ब्रह्म तम यद वेद ऐसा कृपो अंत में मरने से पहले पिता क्या करता है उसको अधिकार पूरा देता है आज तक मैं ब्राह्मण था ब्रह्म था और मैं यज्ञ किया अब यज्ञ रूप होकर गिरुप संपादन किया वेद रूप और वेद को धारण कर वेद का संपादन किया वैसे तुम भी अब आगे मेरे आगे तुम्हें करना है ऐसे उसको अधिकार सौंपता है तब ये बात कहता है वहां पर त्व ब्रह्म त्व वेद तम यज्ञ इत्यादि कहता है इत्यादि मंत्र ही इत्यादि मंत्रों के द्वारा तम लोखा और बाकी दो है कुल तीन मंत्र ब्रह्म तम व्यज्ञ तुम लोका नीचे दे रहा तो इस है इसलिए कह दिया अगले ही श्लोक में कहने वाले हैं त्व ब्रह्म इत्यादि और मंत्र ही शिक्षितम पुत्र जब शिक्षित पुत्र है लोक्यम लोका हितम बहुवधि परलोक का साधन वही परलोक का साधन बन जाता है अर्थात पुत्र अनुशिष्ट पुत्र नहीं है तो परलोक भी नहीं है केवल पुत्र से भी फायदा नहीं है अनुशिष्ट पुत्र ही परलोक का साधन होता है अनुशिष्ट पुत्र परलोक का साधन नहीं होता इसलिए जनसंख्या बढ़ रही क्योंकि चित्रें मर रहे हैं तो यही पैदा हो रहे हैं परलोक तो कोई जाए नहीं रहा <laughs> पुत्र रहते हुए भी यहीं पैदा होना पड़ रहा है कि पुत्र अनुशिष्ट नहीं हो रहा है अनुशिष्ट पुत्र है वो बोले सात करे कुछ भी करते परलोक की गति तो होता ही नहीं यहीं पैदा हो रहे जनसंख्या बढ़ती जा रही है क्या जाए तब तो जनसंख्या घटे कोई नहीं जा रहा सब यहीं पैदा हो रहे कहां से परलोक उत्तरायण मार्ग करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है या इसे श्रेष्ठ उपासना करनी पड़ेगी दक्षिण मार्ग जाने के लिए भी कर्मकांड करना पड़ेगा वैदिक इष्टपुर दत्त करेंगे तभी तो दक्षिणा जाओगे इष्ट का मतलब क्या है कौन कर रहा तो ये कूप बनाना कौन कर रहा है दुनिया के लिए कुआं खोद रहा है अपने घर में भी कुआ नहीं है गवर्नमेंट से कनेक्शन ले रहे पानी का गवर्नमेंट से पानी कनेक्शन लेते ना आजकल तो हैंडपम्प लगा दिए और क्या करे खूब तरह गांव के भला के लिए जनता के भला के लिए बहुत तरह तालाब बनवा दिया धर्मशालाएं बना दिए गाँव है आजकल सब कहें वो भी सब धंधा धंधा है धर्मशाला सब धंधा है कई बनिए मिल जाते नहीं इनकम टैक्स बचने के लिए दिखाया था हमने धर्मशाला बना दिया और भी फीस काटते करते हैं कोई भी कार्यक्रम कुछ भी के लिए कमरा भी देंगे तो पैसा दो रसीद काटेंगे बिना रसीद काटे बिना पैसा बनाए कहाँ धर्मशाला है धर्मशाला कौन दे धर्मार्थशाला हाँ कुछ भी नहीं लेना चाहिए बल्कि और दो जो दे सकते हो ऐसे कहाँ यहाँ तो रजाई भी दें कुछ भी देंगे तो की, एक रजा लिया चलो हाँ चलो दो रुपया एक रात का एक रजाई की किराया रजाई की भी किराया लेंगे तक्या तो का किराया लेंगे तक तो तो कवर की किराया लेंगे सबकी किराया <laughs> <laughs> दो डोनेशन दो अलग से हाँ डोनेशन भी तो अलग से बोलेंगे ये तो होगा किराया भाड़ा जो था अलग से डोनेशन और कहेंगे देखो हमारा नक्षत्र चलता है हमारा जो हॉस्पिटल चलता है हॉस्पिटल तक देखो तो पता चला क्या नशा वहाँ पर हो रहा है देखो एक डॉक्टर बैठा है और चार मरीज नहीं होते इतने भर में भी कि सब नाटक पाए क्योंकि सब लक्ष्य नहीं है ना लक्ष्य धर्म करने का है नहीं ना लक्ष्य किस तरह से पैसे बटोरना है और इनकम टैक्स बचाना भक्तों का यह उद्देश्य रखता है इनकम टैक्स बचाना परमात्मा का उद्देश्य रखता है किस तरह पैसे बटोर के रखना कहाँ से आ जाए कितनी आ जाए दोनों को पता है है है नहीं नहीं तो छूट जाना है सारी सब जानते ऐसा भी कहते हैं स्वर्गिया भी पुत्र प्रतिपदन परम पुत्र हेतु प्रति का प्रतिपा करने वाले सोय मनुष्यलोक नयो नानी न कर्मणी श्रुतिवाक्य में पढ़ती है वाक्य कोर्थ पाठ कर रहे हैं मनुष्यलोको जय सै पुत्रे नरे मूर्षुर्मंत्रे पुत्र तम ब्रमेत्यादिमंत्रक मनुष्यलोकोच्च यह मनुष्यलोक भी जितने योग्य है इसके द्वारा पुत्रे नोत्रेण पुत्र से ही जीता हो सकता है दूसरे के द्वारा इस पर विजय नहीं पा सकते क्योंकि कैसे वो मुर्शु मरता हुआ मनुष्य क्या करता है पिता? मंत्रे पुत्र, पुत्र को मंत्र से अभी अनुशिष्ट कर देता है क्या मंत्र है वो तुम ब्रह्म इत्यादि मंत्री तुम ब्रह्मा तुम यज्ञ तुम लोग कहा तीन बोल देता है मनुष्य लोग संपाद्य लोग जो है का पुत्र के द्वारे निर्वेद जनमती दुनिया में देखने को मिलता है जिसका पुत्रादि है नहीं, वो करेगा क्या जितना भी धन कमाएगा वो धन सुख वैराग्य होगा क्या सोचे धन कौन क्या करेगा मेरे मरने के बाद किसी काम का आना ही नहीं है अब पुत्रादी तो सोचा चलो इसका पुत्र काम मौज करेगा इसका आनंद करेगा है उसकी भला होगा वो सुख पूरा रहेगा इसलिए बाप बटोर तार है पुत्र के लिए और पुत्री नहीं है तो क्या करेगा वो धनादि भी उसको क्या करता है इसलिए वैराग्य ही प्रदान कर लगता है सारा धन सम्पत्ति निरतक हो जाता है जिसका एक बेटा हो खूब कमाया हो बाप ने बेटा अचानक मर जाए तो उसका पूरा टायर पंक्चर हो जाता है उसको क्या जिंदगी रह गए बेकार है क्यों कमाऊ क्या करो पूरा जीवन उसकी नीरसता को प्राप्त हो कई ऐसे परिवार देखा तो मैं उनको कहता था भगवान ने अच्छा किया अरे आज कहते हो भले राज नहीं देता तो अच्छा था दे कर ले लिया तो भी अच्छा ही है क्यों क्यों मोक्ष के लिए पुत्र की जरूरत नहीं है तुमको मोक्ष मार्ग में डालना चाहते थे इसलिए इससे वैराग्य करने के लिए तुम्हारे सचिन से, से वैराग्य कैसे होता तुम दौड़ों से वैराग्य कैसे होता है उसको नहीं होता छीन लिया हो जाए। ये लोग लोग को चाहने वालों के लिए न पुत्रेण न धने न करे न कहा है ना वहां पर मंत्र में त्यागे नहीं वृदुत्तम मानस हो कैल पुत्र तो आदि किसी से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है मोक्ष तो केवल त्याग से एक सर्वस्व त्याग कर, कर। को भी त्याग कर जिस अहंकार सबको त्याग हो गए उस अहंकार को भी त्याग देना पड़ता है ब्रह्म निश्चय होना ऐसे ज्ञान का जब परिपक्वता हो तो मोक्ष होता है उस ज्ञान के लिए पुत्र आदि की जरूरत नहीं बल्कि पुत्र आदि बाद आए हैं प्रतिबंधक त्याग बताएंगे ये सब प्रतिबंधक ही है मनुष्यलोक सुखम पुत्रेण जेय सैत् का सुख तो पुत्र के प्राप्त हो सुख संपद्यम स इतरे कर्म साधन तो नो नहीं होतीशून्य सुख पुत्र शून्य व्यक्ति कौ सुख साधन धनादी है वैराग्यजनक भाव अनुशिष्ट्य पौत्र लोक्यम पुत्रनुशा अम अनुशिष पुत्र वो लोक प्रदान करने में सहयोगी होता है वह अनुशासन क्या है तस् अवसर तन मंत्राश दर्शे थे कब अनु अरुश, अनुशासन अरुश, करना चाहिए मरने से पहले बाप को ज्ञान ज्ञान बाप बेटा को देगा मरने से पहले देगा जवानी में नहीं देने का बाप जवान है मान लो बच्चा पैदा हो रखा है बेटा भी जवान हो रहा है तो भी उसको ज्ञान नहीं देना ये जो उपदेश होता है बाप के मरने से पहले बाप अपने बेटे को बुलाकर में फूंक देना है। क्या देना, तीन मंत्र है आदिश् देना बाप बेटे को फूंकेगा कब मूर्सू मरण काले इत्यादि त्रिवीर मंत्री मुमुर्शु पिता मरणावसरे पुत्र मंत्रित मरणावसर में पुत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए पुत्र से अनुशासन कुरुआर पुत्र को इस प्रदान करना होगा तब वो पिता परलोक जाने योग्य हो जाता है अब आजकल पिताओं पता भी नहीं है क्या अनुशासन करेंगे मर जाते तो <laughs> पुत्र भी नरक में जाएगा पिता भी नरक में अनुशिष्ट नहीं रह गया ये भी अनुशिष्ट रह गया अनुशासन वही तो पुत्र होने के उसको भी उसको नहीं मिला दोनों गए बातों को संग्रह करके निगम कर रहे हैं इत्या है प्रा पुत्र भारिशेषदाम लौकिकापि पुत्र प्राधान्य मनुमन इत्या श्रुतिया आत्मा को पुत्र भारी आदि का शेष बता रहे आपने क्या कहा था आत्मा का शिष्य सब है लेकिन इन शुक्रियों से कैसे का शेष नहीं है बल्कि पुत्र भारी आदि ही के शेष आत्मा है। उल्टा लौकिक का लौकिक लोग भी ये कहते पुत्र ही प्रधान है पुत्र नहीं तो क्या पाया था जब तक पुत्र न हो तो हर घर में तो आग लगी रहती है हर घर में क्या होता है बेटे की शादी हो गया बहुत खुशियां मनाते हैं बहू आ गई तो बहुत खुशी की बात गर्भ नहीं हुई तो बड़ी खुशी होती है एक लड़की हुई फिर लड़की हुई फिर लड़की हुई तो बस पूछो बस घर को नरक बना बनाएंगे ससुराल वाले हैं वो बहू की दिमाग खा जाएंगे तो कहाँ जाएगी छोड़ा ही लड़कियाँ पैदा कर रही है एक बेटा नहीं है बोलते नहीं बोलते दिमाग खा जाते हैं पुत्र हो जाए सब ठीक है फिर देवी है। तो इसलिए लोक में भी दिख रहा है ना लौकिका भी आहू पुत्र से प्राधान मन वे न केवलम श्रुति सिद्धो अर्थ यह बाक्य श्रुति सिद्ध नहीं है अभी लौकिक लौकि प्रसिद्धों लौकि बाधि इसी बात को स्पष्ट करते हैं जीवे विह मुख्य पुत्रादेस्तः देखो दुनिया में क्या आदमी पिता क्या करता है स्वस्थ नृत्य सोचता है मैं मर जाऊं तो भी अगर जीवे पुत्रा सदा जिंदा रहे कैसे भी वित्ता जीनाया था वित्ता से जीवित रहे इसलिए उसके लिए तथा तो भी यत्न कूदे उसी प्रकार पूरा यत्न करता है पिता मैंने पुत्र के भविष्य के लिए सब सोचते रहता है चौबीस घंटा अपने लिए कुछ नहीं सोचता यदि स्वयं मुख्य होता अपने लिए सोचता पुत्र जय भांडवी नहीं पुत्र मुख्य ना अपने को गौन कर लिया अरे पुत्र के लिए सब सोचेगा अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बोलना ये वाक्य में संसार हो जाता है दुनिया में मनौती करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं हाँ पुत्र जब पढ़ा लिखा हो जाए बड़ा हो जाए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ये हो जाए दुनिया भर कल्पना करते हैं हर मां बाप का काम ही अपने लिए कुछ नहीं भी हो अपने लिए एक ही कपड़ा पहने रहेंगे बेटे लिए पहने पहने के लिए बढ़िया बड़ा कपड़ा पहन के पहना देंगे मुख्य आत्मा वो है उसको अलंकृत करते हैं इसीलिए और खुद अलंकार ही रहित रह जाते हैं पता चलता है वो भी अपराधी बेकार लपड़े बेकार इसलिए कहते है है, है, है। हैं कि देखो कथ इसी मालूम क्या हो रहा है पुत्र इसलिए पुत्र मुखिया जिनके लिए सब कुछ कर पुत्र ने तो दिया पति पत्नी के लिए लगा रहा था जो कुछ और उसके लिए उसके लिए उसके लिए वो भी लगी रहती हो पति के लिए पति के लिए करके आपस में ये चलते मैंने स्वयं में मुख्य तो तो मानते ही अज्ञान का स्वरूप है। था वाक्य में क्या है स्वयं मुख्य है बाकी सारा गौण है एन जो गौण है उसको मुख्य मानते हैं जो मुख्य है उसको गौण कर लिया यही अज्ञान है इसलिए मोक्ष नहीं हो पाता है, है? स्वार्थी वहां पर वो दूसरी कारण स्वार्थी शब्द ही अलग है मोक्ष पाने की इच्छुक को मोक्ष को भी स्वार्थी नहीं कहा शास्त्र कारण में स्वार्थी वहां कहते हैं जब मोक्ष की इच्छा तो है नहीं के लिए साधन जो है वो स्वार्थ सुख भोग के लिए साधन जुड़ाना है उसके लिए अपने सुख के लिए क्यों सबको जोड़ा जुगाड़ करते रहता है दूसरे की कभी कुछ सोचता ही नहीं वो स्वार्थ मोक्षा में तो ऐसा नहीं यहां अपने सुख किसी भी लेन नहीं ना भोग है नहीं कुछ भी ज्ञान बटोरने में लगा है ज्ञान बटोरना है, कि ज्ञान से मोक्ष होना है जितनी ज्ञान बटोर सके जितनी अधिकम शास्त्र में घुस सके वो देखता है वो उसकी है, लेकिन उसको स्वार्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए वो स्वार्थ नहीं वो परमार्थ है सब त्याग दिया उस चक्कर में अपने शरीर सुख भी त्याग दिया इसीलिए वो परमार्थ कहा जाता है सस्मिन पित्राद ये एक ना है ना भार्या देव पुत्रादि वित्तादि दो आदि शब्द है ना वहां श्लोक में दो आदि शब्द आया है पुत्रादि वित्तादि पहले वाला आदि शब्द से क्या लेना पुत्र आदि से आदिशब्दे न भारियादे द्वितीय ना क्षेत्र आदि खेती आदि खेती बढ़ाता है मखान बनाता है सब किसी बेटे के लिए बनाते बनाते मर भी जाए तो बेटे के लिए हो रहा सस्विन पिता अपा स्वयं पितादी में ये देखने को मिलता है मृत्यु मरने पर भी वह किसलिए कर रहा है पुत्र आदियों के लिए पुत्र भारी आदि के लिए वित्त आदि में वित्त खेती आदि का तैयारी करते रहता है मुख्य फलितम्बाह मुख्यासन सौ पुत्र आदि जीवनोपाय संपादित अपने प्रयासन को सम्यक प्रकार से वोहन करते हुए पुत्र आदि जीवन के उपाय का निरंतर संपादन करता है तथा तस्माज्ञापन होता है स्वयं अपने आप को गौण कर लिया है पुत्रादेव मुख्या प्रधान भूता भूत मानता लेकिन यह सब गलत विचार है यहां तक तो समाप्त अब पूर्व पक्ष है पुत्रादी प्राधान्य मंगी करो थी पहले उसको स्वीकार करते हाँ बिल्कुल ठीक तुमने कहा है श्रुतियों में भी पुत्रादी को प्रधान जगह कहा गया और स्मृतियों में कहा गया लोग में भी माना जाता है पुत्र पुत्रादेव कोई प्रधान हम मना नहीं कर रहे हैं लेकिन वास्तविक मुख्यता उसमें है क्या तो नहीं इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा आपका शब्द कितने अर्थ होगा तीन प्रकार का आत्मा है पुत्र आपका बोल दिया पत्नी आपका बोल दिया वो मर गया तो मैं मर गया बोल देता है तो वो कौन कैसा आत्मा है वो गौण शरीर आदि में आत्मा पर प्रयोग कर देते हो ये मिथ्या आत्मा है और जो स्वरूप है, तो है वो वो मुख्य आत्मा वही है है, तीन प्रकार से का प्रयोग होता वर्णन नेश कस्य गौण मिथ्या मुख्य भेदी त्रिधा बाढ़ बिल्कुल ठीक कहे हो अभी तक जो विदधा लेकिन ऐसा कथन होते हुए भी यवता भी आत्मा शेष और न भोग या आत्मा किसी का शेष नहीं होता किंतु सारा संसार उस आत्मा का शेष है आत्मा किसी का शेष नहीं कंतु सारा संसार आत्मा का शेष है आत्मा गर्भोग ऐसे ही मानना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये जो श्रुति स्मृति और लोक में कुत्रा का मुख्य व्यवहार हुआ था और भ्रांति के उसे मुख्य व्यवहार हुआ है वाक्य में है क्या वो गौण आत्मा पुत्र क्या गौण आत्मा अश्वशरीर को आत्मा मान रहे हो तो शरीर आत्मा है और स्वरूप में मुख्य आत्मा है इसलिए अभी तक अमुख्य में मुख्य का व्यवहार कर रहे हैं तो भ्रांति है तो। तो आत्मा शेषित उत्पादन व्याप्त यदि आपने बाढ़ करके स्वीकार कर, कर लिया ठीक कह रहे हो तुम सारा बात यदि ऐसे कहते हो फिर तो आपने जब पहले कहा आत्मा शेषी है सर्वम शेष है वो तो खंडित हो गया तक नहीं नहीं येतावता पुत्र आदि है क्वचित प्राधन मस्ती पुत्रादि को प्रधान माना गया लेकिन सदा के लिए नहीं है वो कभी कभी ऐसे व्यवहार हो गया क्वचित ऐसा व्यवहार है किन्नी कर्मों के लिए किन्हीं संस्कारों के लिए वो माना जा रहा है उतरे मात्र से ता नहीं प्रतिज्ञा मात्र प्रतिज्ञा मात्री होती नहीं क्या। यसे यसे तो है कौन सा विचार कीजिए और वह व्यवहार में आप रूप से प्रयोग किया गया है यह जानना पड़ता है जिस जिस व्यवहार में जिस जिस आत्मा का आत्मत्व को विवक्षत है विवक्षा की गई है तत्म उस, उस आत्मा का प्राधान्य दर्शन आया वहां वहां पर उसको प्रधानता पर्व दिखा दिया जाता है जिस पुराण को पढ़ रहे हो उस पर निर्भर है उस पुराण में देवता को प्रधान बताना ही पड़ेगा ना वहां गौण हो जाए ही ही तो हीरो कोई विलन तो क्या हीरो तो हीरो ही रहना चाहिए विलन विलन ही रहेगा तो उसी प्रकार यहां पर भी है जो देवता विष्णु पुराण तो विष्णुपुर तो महान बताएंगे वहां वहां को थोड़ी महान बताना है शिव को गौण बनाना पड़ेगा शिव पुरा शिव को महान बनाएंगे विष्णु को छोटा बनाना पड़ता है जहां जैसा है वैसा उधर यहाँ पर भी है अब जब संसार में व्यवहार कर रहा है अज्ञानी उसको कहना पड़ता है तुम्हारे पुत्र ही भगवान है तुम्हारे पुत्र ही आत्मा है उसको वैसे समझाना पड़ेगा तो इसलिए व्यवहार पर निर्भर है कहा प्रसंग क्या है देखो उसके आधार पर जो व्यवहार आत्मसप्रह है उसको वही पर प्रधान कह दिया जाता है लेकिन वाक्य में प्रधान नहीं होता त्रिविद्य माह आत्मा की त्रिविधता कथन कर रहे हैं दर्शन आयो उपोदातवे न इसी उपक्रम के रूप में आप त्रिविधता का संकल्प करके कथन कर रहे हैं गौणात्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा चीज अयम आत्मा, आत्मा, आत्मा इस प्रकार से आत्मा तीन प्रकार का है कहते हैं कि इस तरह से लोक में गौण मिथ्या और मुख्य व्यवहार कहां होता है कह सिो मानव कह क्या है ये देवद्रत सिंह है तो सिंह है तो भाग जाओ सामने खड़े क्यों हो देवदत्त के सिंह तो खा जाता है ना आदमी को देव तो खाता नहीं है साफ दिख रहा है जो बोला जा रहा है देवदूत को सिंह करके वो बाधित में, में सिंह का जो प्रयोग है वो गौर है ऐसे एकदम रजतम ये मिथ्या है क्षेत्र को रज समझाता रजता ही नहीं रसी को सब समझा और रसी में सरपत्र जो है भ्रांति वो मिथ्या है दृष्टान और रजत को रजत जानना ये मुख्य दे तेरे नीचे देखो तत्र तर पुत्रादी गौणात्म प्रदर्शन गौण प्रयुप उधार दी पुत्र होता है लेकिन भ्रांति दिखाने के लिए लोक में जो गौण व्यवहार होता है पहले वो दृष्टान दे रहे हैं देव दत्तुम इत्यम गौण में भेद से भाषमा नुत्रादेरात्मता आप बताता था देवदत्तू सिंह देवदत्त को देखकर क्या बोल रहे हैं लोग कोई है? है आ आ रहा है। आ रहा है। क्या दिया? हैं? लेकिन यदि ऐक्यम देवदत्त को सिंह के साथ ऐक्यता करके आभेदान वही पूरा बोल दिया अयम सिंह लेकिन गौण मे लेकिन यह जो ऐक्यता है गौण ही मानना चाहिए देवदत्त का सिंह के साथ जो ऐक्यता का कथन हुआ है वो गौण है ये तो ऐक्यम गौणम क्यों समान भेद तो सारी दुनिया को सुस्पष्ट ही है उसी प्रकार से पुत्रादिता तथा पुत्रादि में आत्मता भी गौण ही है क्योंकि तो भेद स्पष्ट है सामने दिख रहा है सामने दिखाई रहा है पिता पुत्र तो अलग अलग है अपित्र मर भी जाए भले पुत्र पुत्रा पुत्र के लिए सब कुछ कर रहा हूँ हाँ हाय हाय करता है नहीं जब मरने लग जाए पुत्र बाप क्या कर लेगा कुछ नहीं कर सकता मर गया मर गया भले ही मुर्दा ढूंढ लिया मिल गया फूंक देगा और क्या करेगा है घर में प्यार थोड़ा करेगा उसको रख करके फूँक ये लोग व्यवहार है इसलिए लोग कथा कर लो सुनाते ना डॉक्टर यहाँ बेटे को ले गया बड़ा शख्त बीमार था बेटा डॉक्टर से कहा जो कहो सब करने को तैयार हो लाख करोड़ दे वो सारा बेच बाछ करके दे दूंगा यानी बेटा बचना चाहिए तो डॉक्टर ने कहा ठीक है लाओ पैसे कोशिश करूंगा खूब कोशिश किया ये विफल होने लगा तो बोला डॉक्टर भाई हम क्या करें तो पूरा कोशिश किए तब तो पैर पकड़ लिया डॉक्टर का बाप ने कहा जो कहो हम करने को तैयार मेरे एक रास्ता है फिर जिंदा रखें क्या तुम मरोगे तो जिंदा है कहते फिर मरने दी तो उस समय बदल जाता है बेटे को मरने दो मैं नहीं मरता मैं तो जिंदा ही तुम्हारा हाथ निकाल के इसमें डाल दूंगा हाथ तो बेकार हो गया तुम्हारा हाथ निकाल के इसमें डाल दूंगा तुम मरोगे तो जिंदा हो जाएगा तब तो देने जाने दो तक बेटा ले कुछ और कर लेंगे और रुपए सोचने लगे तुरंत तुरंत दूसरे रूपये दिमाग फ्लैश हो जाएगा कहीं इसको जाने दो मरने दो जल्दी मार दो बोले डॉक्टर को क्या कोई फालतू बिल भी बढ़ाओगे आज ही खत्म करो इसको पैसा आएगी चार दिनों लटकाए रखो आजकल ऐसे हो रहा है बड़े बड़े अस्पताल यमराज का सहोद प्राणी तुम तो प्राणाच धना चाहिए चा। तुम तो प्राण का विहरण करते हो धन कामराज प्राणों को ले जाता है धन तो नहीं ले जाते तुम्हारे यही रह जाता है सारा धन और प्राण धन दोनों ले जाने वाले बिल्कुल साक्षात सा हो रहा है इसे जो आत्मा उसमें ज्यादा मुख्य मुख्य तो तो मुख्यत्व लोग आत्मता तथा पुत्रादी में जो आत्म वो भी इसी प्रकार से सिंह के समान गौण है अयम देवदत्त सिंह यद देवदत्त सिंह रह तब गौणम औपचारिकम क्षण भाथ्यात्मदात को था जंगल में कड़ाए तो पेड़ दो सूखा उसका साखा ऐसा है तो आप आदमी है चोर बड़ा बड़ा चोर खड़ा है डकाई हमको लूट लेगा और ठूंठ में चोर की बुद्धि जैसा मिथ्या है उसी प्रकार से ये शरीर आदि ये साक्षी से अत्यंत भिन्न है फिर भी शरीर आदि को आत्मा जो मानते हैं ये मिथ्या आत्मा है भेद अस्थि पंच कोश साक्षी से इन पंच में भेद निश्चित है साक्ष अलग है क्षी के प्रशासन में भेद सिद्ध साक्षात और मिथ्यात्मे भेदभाषित नहीं भेद नहीं दिख रहा मैं अलग अलग है होता रज्जो भाषित हो जाएगा यदि तो हो गए भ्रांति नहीं होगी मिथ्यात्म ही नहीं रह जाएगा मिथ्या क्या नहीं होगी गौण आत्मा में भेद भाषित होते हुए भी, भी मुख्यत्व हो जाता है मिथ्यात्मा में भेद अभाषित होने के कारण से मुख्यत्व हो जाता है ये अंतर है दोनों में गुणात्मा और मुख्यात्मा है क्योंकि सिंह देव सिंह नहीं है ये बात भेद तो सभी को स्पष्ट दिख रहा है भेद स्पष्ट है कोश साक्षी नहीं है आत्मा नहीं है और आत्मा कोष नहीं है ये बात स्पष्ट है क्या भेज दिखता है किसी को नहीं है श्रुतिया हम मान रहे हैं जो पढ़ा लिखा बोल रहा है या नहीं, लेकिन वास्तव में भेद दिखाई सबको नहीं देता तो कोषो में जो आत्मता का व्यवहार हो रहा है वो का व्यवहार हो, हो रहा है। जैसे में, ठूंट में चोर की बुद्धि पंच कोशेश आनंद में, में आनंद में से लेकर तो अनुर्मुख करते हुए कह रहा है क्षी की के से इनमें क्या है भेद विद्यमान होने पर भी हैत्मता सिद्ध हो जाता है मिथ्यात्म दृष्टान वसुत चौरा भिन्न से स्थान चोर पत्थ में था मिथ्या तथा चोर से भिन्न ठूंठूं चोर नहीं है ले भेद है वहां लेकिन भाषित नहीं हुआ तभी अब चोर को ठूंढ थु, को चोर मान लिया ऐसा मिथ्या उल्टा भी हो सकता है ठुंड को चोर मान लिया जैसे चोर को ठूंढ मान ले कोई <laughs> <laughs> क्यों नहीं हो सकते उल्टा कर लिया हा? कोई शाम को रस्सी मान लिया आप रस्सी का शाम मानते हो ना थोड़ी सी शाम थो को रस्सी मान के चढ़ गए शाम को पकड़े चढ़ गए ना उल्टा भी तो भ्रांति हो सकती है होता है हुआ है घटना है ये तो है नहीं कि नहीं हो सकता घटनाओं में से है इसी तरह से यहाँ पर भी कि ऐसा हो जाए वैसा इन भेदभाषित न होने पर मिथ्या व्यवहार होता है भेदभाषित हो जाए तो गौण व्यवहार होता है एवं गौण मिथ्या आत्मा उपाध्यात्मा और मिथ्यात्म उत्पादन करके इधानी साक्षी नो मुख्यात्म उपाधित अब तो साक्षीभूत आत्मा में मुख्या आत्म का उत्पादन युक्ति सिद्ध कर दे रहे हैं न भाति भेदनाप्यस्ति साक्षिण प्रति सर्वात्व न भेद भेदभाषित हो रहा है न भेद ही है अभाषित नहीं हो रहा है इसीलिए कि भेद ही नहीं है ना उससे भिन्न कोई तत्व हो तो विचार किया जाए उन दोनों का भेद भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है दो वस्तु मानना पड़ेगा ना पहले दो मानोगे तो विचार होगा इन दोनों में भेद है या नहीं और भेद है तो भाषित होता है कि नहीं होता है अब भेद है तो प्रश्न ही नहीं उठता गौण और मिथ्या व्यवहार की भेद मानोगे दो का बीच में तो विचार होगा वह भेद भेदभाषित हो रहा है तो गौण व्यवहार माना जाएगा भेद भेदभाषित नहीं हो रहा है तो मिथ्या व्यवहार माना जाएगा लेकिन जब भेद ही नहीं है वह उस भेद का भाषित होना ना होना विकल्प उठेगा जब भेद ही नहीं है अभी वहां पर भाषित होना होना या भाषित होना दोनों बात नहीं रह जाएगी अत्य गौण न मिथ्या व्यवहार होगा किंतु वो मुख्य व्यवहार हो जाएगा इसलिए मुख्य व्यवहार और है ही भाती हो। भेद नहीं भेद इसीलिए नहीं हो सकता कहां भाषित नहीं भेद, भेद हुआ ऐसा कहते हैं ना वहां पर मिथ्या व्यवहार करने के लिए यदि भेद ही ना होता तो नहीं उठता होने का इसलिए कहते हैं नाप्यस्थी नाप्यू नहीं है साक्षी का विरोधी प्रतियोगी कोई दूसरा है ही नहीं साक्षिण अप्रतियोगिना साक्षी से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं प्रतिशत विरोधी इससे प्रतिनिधि साक्षी का विरोधी धर्म कोई दूसरा वस्तु संसार में है नहीं एक सत्यूप गौणात्मे साक्षी रूपये आत्मा में गौणात्मवार पुत्रादि में जैसा हुआ तो वैसा नहीं हो सकता क्योंकि कस्मित भेद न किसी से भी इसका भेदभाषित तो नहीं होता मिथ्यात्म देहादिव भेड़ो और भाषित हो तो तो होना या नहीं भाषित होना गौणात्मक दुर्व्यवहार खत्म हो जाता है अप्रतियोगिता दर देहादर भी स्वयं प्रतियोगी विद्यता है जैसे पुत्रादिर का प्रतियोगी कौन है पुत्र का प्रतियोगी पिता देह का प्रतियोगी आत्मा था नहीं देह और आत्मा भिन्न है देह की अपेक्षा से अपने अनित्य उसके विरोधी नित्य वस्तु का अपने मान लिया आत्मा को आत्मदृष्टि विचार तो करता हूं तो आत्मनित्य उसके विरोधी कोई अनित्य वस्तु करके नहीं है ही नहीं जगत पैदा नहीं हुआ आदि अनित्य वस्तु ही नहीं है देहादे सर्वस्व आरोपी तत्व हेतु क्यों नहीं वह स्वयं वस्तुभूत कश्चित प्रतियोगी अस्ती जो स्वयं वस्तुभूत है उसका कोई प्रतियोगी दूसरा है ही नहीं क्यों नहीं है दिखाई दे रहा है ना सारा संसार मेरे को तक सारा संसार उस तो आत्मा में आरोपित है वास्तव में है ही देहा दे तो नहीं देहादेह सर्वस्व आरोपी तत्पर आरोपित होने से उस आत्मा से भिन कोई दूसरा तत्व ही नहीं है भेदाभाव साक्षी हो गौण भी त्यागते माभुता तो तो तो कुता? लेकिन समस्या है भेद न होने कारण से कुछ गौण भी नहीं कर सकते साक्षी को और मिथ्या भी नहीं कर सकते मुख्यत्व का व्यवहार कैसे करोगे आप कहते हैं क्योंकि सर्वांतरत्व जितने भी आरोपित हैं इन सभी का अधिष्ठान को सर्वातर सभी का भीतर अत्यंत सूक्ष्म सभी का अधिष्ठान वो तत्व देह देह सभी पेशासे वो दे आंतरम सर्वसाक्षिण के सभी का साक्षी प्रतीच वह प्रत्यक्ष सर्वांतरत्वेन प्रतिमान सर्वात प्रतिमान प्रतिमा से तो आत्म साक्षिणी जो आत्मत्व मुख्यम अनौपचारिक अभ्यम्यति अनौपचारिक करके स्वीकार करते हैं अनुमान का के सूचित किए संकेतित किया गया है क्या है साक्षी मुख्यात्मा नव सर्वांतरो नवती यथा अहंकार आदि केवल मित्र के बनेगा क्योंकि कोई सपोष मिलेगा नहीं ना समान वाला आत्मा का समान दूसरा आत्मा तो है नहीं पक्ष मिलेगा नहीं क्योंकि विपक्ष ही है व्यति बने साक्षीबूध आत्मा है आपका पर आत्मा है वो तो कैसा है वो, वो मुख्य आत्मा है वो नहीं है नहीं है वह गौण नहीं नहीं मिथ्या भी मुख्य आत्मा क्यों क्यों मुख्यात्मा हो सकता है क्योंकि सर्वांतर जो मुख्यात्मा नहीं होता वह सर्वांतर भी नहीं होता जैसे कि अहंकार से लेकर के चीजें, का माया थे लेकिन ठीक है पुत्र आदि के, के प्रति आत्मा भी शेष होता है पुत्र शेषी है उस विषय में कहा विरोध हुआ इस इस इस इस चर्चा से उस अखंड से हुआ आप आत्मा को शेषी पुत्रादि को शेष कहे थे उसके दिया दिया दिया दिया दिया शेश, पुत्राजी पुत्राजी उस मैंने क्या क्या सिद्ध किया था? आत्मा शेष, पुत्रादि पुत्रादि शेषी, के जो का हुआ संदर्भ में उसका सत्य व्यवहार उचित शेषित्व सर्वशन से सती एवं जब निर्णय हो गया तीन प्रकार की आत्मा हैं जब व्यवहार काल में हम क्या करते हैं व्यवहार पर निर्भर होकर किसी को भी हम प्रधान कह सकते गौण भी प्रधान हो जाएगा मिथ्या वस्तु भी प्रधान हो जाएगा और प्रधान तो प्रधान रहेगा ही इन व्यवहार पर निर्भर है, किस व्यवहार में हम किसको को प्रधान बना दें अपनी मर्जी है आप किस भी पुत्र को आत्मा कह सकते हो शरीर को आत्मा कह सकते हो आपकी व्यवहार काल में किसी को भी मुख्य कह लो वास्तविक स्थिति हमने बता दिया है पुत्रादि क्या है गौण है मिथ्या है वास्तविक साक्षी ही वास्तविक मुख्य आत्मा है व्यवहारेश आत्मता उचित जिस व्यवहार में जिसकी मुख्य आत्मता उचित आप, आप समझेंगे कैश व्यवहारेश व्यवहारों में तो शिव उसी मुख्य आत्मता शेषता मान लेना और बाकी सबको गौण कर सर्वस्य अन्य सुशेषता अन्य सारी चीज क्या हो जाएंगे शेष हो जाएंगे एवं आत्मत्र इस प्रकार से त्रिविध आत्मा का होने के बावजूद भी ये शुभ लौकिक वैदिक लक्षण चाहे लौकिक व्यवहार हो चाहे वैदिक व्यवहार कोई व्यवहार हो पालन पोषण ब्रह्मात्म भावादि आदि अनुसंधान आदिशु पालन पोषण ब्रह्मात्म अनुसंधान आदिशु व्यवहारिक व्यवहार विशेषेशन अलग अलग जानबूझ करके व्यवहार विशेषों में पुत्रादे पालन क्या है पुत्रादि का पोषण देहादि का और ब्रह्मात्व साक्षी ज्ञान के, के लिए के लिए मोक्ष के लिए है ना तीन व्यवहार होता है संसार में पुत्रादि का पालन व्यवहार होता है शरणादि का पोषण व्यवहार होता है और ध्यान के तरफ जीव्र व्यक्तित्व का चिंतन मोक्ष के लिए व्यवहार होता है ये तीनों व्यवहार में क्या और पहले व्यवहार में गुणात्मा इनका व्यवहार कारण क्या करोगे लेकिन उसी को मुख्य कर दो पुत्र मुख्य बंद तो करना है अत पुत्रख्य स्वयं करेंगे पुत्र को क्यों है पुत्र? में को मिलता। जैसा व्यवहार है उस व्यवहार के मुताबिक और होता तीन व्यवहार पालन व्यवहार पोषण वाले व्यवहार और ध्यान आदि व्यवहार आत्म उत्तम यथाउचित होती जहां जैसा उचित समझोगे वहां उसकी मुख्यता का व्यवहार कर सकते हो तेज मैंने तस्वीर पुत्रदेह देहादेह साक्ष्य नेशित्व मैंने प्रधानमती तत्त व्यवहारों में उनको उनको प्रदान मान लेना माना पालन रूप व्यवहार में पुत्र प्रदान हो जाएगा पोषण रूप व्यवहार में शरीर प्रदान हो जाएगा और ध्यान रूप व्यवहार में अपन आत्मा ही प्रदान हो जाएगा अन्य से तद व्यतिरित तो उन व्यवहारों में उन चीजों से भिन्न जितने भी है अर्थात पालन व्यवहार में पुत्र प्रदान होगा उसे भिन्न क्या है पिता माता और सारी चीजें क्या हो जाएगा शेष गौण पुत्र प्रदान हो गया बाकी सब शेष हो जाएंगे पोषण व्यवहार में क्या है हमारे शरीर ही मुख्य है, बाकी सारा साधन गौण हो जाएगा हमें शरीर का पोषण पालन करना है तो शरीर प्रधान हो गया शरीर प्रदान हो गया, गया बाकी सारा पुत्रादि सब उसमें क्या हो जाएगा अपने आप गौण हो जाएंगे और जब ध्यान करेंगे आत्मा भी प्रधान हो जाता है बाकी सारा गौण होता ये तो देव इसी बात और उसे स्पष्ट जैसे मरने की स्थिति में है आदमी उसके लिए क्या है कौन चीज मुख्य रहेगा गौणात्मु न मुख्यात्मा नीथ्यात्मा पुत्र शेषी भवत्यत मरने वाले के लिए घर रक्षा आदि घर की रक्षा आदि जो है अपने आप गौण हो जाता है अपना शरीर भी उसके लिए गौण हो अब है मरना ही आप क्या करना है सारा गौण हो जाता है फिर उसके लिए मुख्य कौन है पुत्र ही मुक्ति दिखता है इसलिए मरता हो पिता क्या करेगा पुत्र के बताया उसको अनुशासन देगा तुम ब्रह्मा तुम तुम ये सब शेष हो गया खुद का शरीर भी शेष खुद का अपने को भी हो? को डाल देता है और शेष ही कौन हो गया पुत्र हो गया क्योंकि उसी, उसी को सब सौंपना है उसने मर, मरने जा रहा सब उसको सौंपना है इसीलिए मरनावसंध हुआ जो पिता के लिए खुद का शरीर से लेकर सारा चीज गौन हो जाता है पुत्र ही प्रधान शेषी हो जाता है वही कह रहा है गौणात्म गृह रक्षा आदि सारी चीजें क्या हो जाएंगी उसके लिए गौण आत्मा ही उपयुज है न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा न उसके लिए कोई मुख्यात्मा है न कोई मुख्या जो है मिथ्यात्मा है किंतु क्या है पुत्र शेषी भगवती अतः इसे पुत्र ही उस समय शेषी हो जाता है मुख्य हो जाता है उस समय अपने आप को अपने साक्षी को भी छोड़ दिया अपनीत्मता को भी त्याग दे दिया है और मिथ्यात्मा को भी शरीर को भी छोड़ दिया दियान करना है उसको मंत्र अभिमंत्रित कर देना है इसे पुत्र ही उस समय उसके लिए शीशी हो गया मुख्य हो गया प्रधान हो गया श्लोक पांच पंच केना पांच श्लोकों के द्वारा पुरुष लोग कथित बातों को विस्तार कोई भी कर्म विशेष सारा ले लेना पुत्र भारी आदि गौण हो जाएगा वो सब उपयोग किसके लिए पुत्र भारी आदि के काम में आने वाले घर द्वारा सारा अपने लिए हम जा रहे हो तो हमारे गाँव का ही नहीं मालूम हो गया मकान से ऐसा मकान मेरा नहीं अब खत्म उत्र जीव शुक्ता क्यों उनके लिए कह रहा है वो ऐसे उनके उपयोगी है पुत्रवादी के लिए क्यों क्योंकि क्यों जानता है कि ये और सौ साल जीना चाहते हैं मैं तो जा रहा हूं हमारा तो टिकट कट गया है अब ये तो जीने वाले हैं अभी सौ साल जीना चाह रहे हैं हम भी उसका आशीर्वाद तुम सौ साल जियो बेटा नहीं भाभी तुम तो आशीर्वाद सौ साल जियो बेटे हम तो जा रहे तुम जियो सौ साल और मौज कर और कई लोग तो बुढ़ापे भी बोले लगता है हमारे तो हम तो फुट्टे हो गए अब तुम देखो मुमर से तो नहीं है पहले ही रिटायर्ड हो जाते हैं अब ऋषिकेशन बूढ़े जवान तो भैया नहीं रहेगा जो तो बिजनेस करेगा वो थोड़े भजन करेगा वो भी धंधा ही सोचेगा आकर के जवान यदि आता भी है तो बूढ़े ही आते हैं बूढ़ा बूढ़ी रिटायर्ड जो है जो देखा वहां पर अब ना हमारा कोई वैल्यू है ना हमें कोई रचता है ना हमारा कोई काम चलने वाला है और बच्चे अपने अपने चल रहे हैं अपने ढंग से तो क्या करें? तो छोड़ो छोड़ तो ऐसे में क्या पुत्रादी के लिए ही हो सारा मुख्य हो गया उनके लिए स्वयं भी गौ हो गए इसे कहते हैं कि वाक्य हुआ पुत्र भाग रूपये उपयुक्त है क्यों उत्तर जीव सुत्तर वो जीना चाहते हुए लोग मुख्यात्मा साक्षी न उपजते इस समय मुख्यात्म जो खुद है क्या साक्षी वो उसका कोई मतलब नहीं रह गया कारण यह भी है वो अविकारी ना मिथ्यात्व मिथ्यात्व का भी उपयोग नहीं रह गया क्योंकि तो मिथ्यात्म है शरीर ये भी मरणोन्मुख ये भी मरणोन्मुख है इन दोनों के मतलब का नहीं रहा सारा संसार साक्षी तो अविकारी है उसके मतलब का नहीं रहा इस शरीर भी मनोनोन्न मुख्य इसका भी मतलब ग नहीं रह गया किसका मतलब गया आदि का मतलब इसलिए स्वीकार उत गृह व्यवहार में मन पर भी स्वस्मिन पुत्रादि स्वीकारे स्वयं में पुत्राद स्वीकार करने पर दृष्टान्त ले रहे हैं अध्ययता दे अयोग्योग्य वेवात्र गृह अध्ययता बनी किसने बोले जो पढ़ रहा है ना आग पढ़ रहा है आग पढ़ रहा है वो आग पढ़ रहा है आग पढ़ सकता है और ये भी मान लो आपके सामने बैठ के पढ़ रहा है कोई अंक आग पढ़ रहा है दिख रहा है आग में दिख रहा है ना आप क्या समझेंगे आग शब्द से पढ़ने वाला ब्रह्मचारी क्यों आग पढ़ेगा क्या पढ़ेगा कौन ब्रह्मचारी क्यों पढ़ेगा आपके सामने बैठा है वह आग जैसे पढ़ रहा है मणित्री तेज है उसके अंदर पढ़ाई तेज से कर रहा है बोलता है तो ऐसा लगता है आग धक धग धक जैसे होता है ऐसे उसके वाणी में भी शब्द निकल रहे हैं वो कह दिया अग्नि अध्यय देखो यह अग्नि पढ़ रहा है मेरा अग्नि अध्ययता अध्ययता वनिर इस में गृह थे अग्नि होते हुए भी तो अग्नि को ग्रहण नहीं किया क्या सब जानते हैं। क्या है अध्ययन का योग्य कौन है अग्नि अध्ययन का योग्य नहीं है इसे अग्नि शब्द से आप जो है अग्नि को नहीं लेना चाहते हैं अयोग्य किसका योग्य है? अध्ययन की योग्य नहीं है योग्य कौन है अध्ययन का उसी को अग्निशब्द से लेनी पड़ेगी कौन है अग्नि के योग्य अध्ययन के योग्य वो वोटचारी है ब्रह्मचारी है उसको अग्नि पड़ेगा के आधार पर वोट रे विय ब्रह्मचारी को ही लिया जाता है इस वाक्य में अग्निशब्द से तद समझे यहां पर अयम अध्ययता वन्नी इतन प्रयोग है इस प्रयोग में स्वरूपेण विद्यमानोपि पर अग्नि ही नाग्नि शब्दार्थ थे स्वरूपेण अग्नि का विद्यमान होने पर भी वाग्नि शब्द से अग्नि अर्थ को नहीं लिया जाता है तस् अध्यृत्व तो योग्य क्यों क्यों क्योंकि, क्योंकि वह अग्नि में अध्ययन करने की योग्यता नहीं है किंतु अध्यय योग्य वो टू माणव अध्ययन करने में जो समर्थ है ऐसा जो योग्य वो टू माणव कह बालक है ब्रह्मचारी है उसको लिया जाएगा अत्र मैने अस्विन प्रयोगे अग्नि धन ग्रह थे तो उस वाक्य में अग्निशब्द का से ब्रह्मचारी को ही लिया जाता है क्यों योग्यत्वात् अध्ययन के योग्य होने से इत्यर्थ है